ैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदा सागण ली विशाता आजाबितुजौ कनकावदाक्ष विश्वर युगध बंदेर करुण मधुरेम्वा मत हंसी प्रणाद प्रणयकुसुम वापी भृंग संगीत घोष सुरूत नारे जय हृदी कॉपिवशीनाद नारायण नमस्कृत्य नरम जय नरोतम दिवीं सरस्वती जय मुदीद वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यु पदा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे दुर्गत दुर्गतजन दयावलोक हे भट्टयुगुमते रघुनाथ दासजीवे मंदमते दयांद्रा तुल कांगनम पद्मना चुराणपनमें यही हरिमुलृंदवरिला नारायण आरंभ श्री चैतन्य चैताम्ब अंत्य पूर्व संघ में श्री वंदना के अंतर्गत संबंध तत्वों में श्री राधा गोविंद देव श्रीमद मदन मोहन श्री, श्री गोविंद और श्री गोपीनाथ अर्थात श्री ब्रजेंद्र श्यामचंद्र उनको ही संबंध तत्व के रूप में प्रणाम करे आए और वंदना कराए और ये स्थापित किया के वो जो परतत्व है वो परतत्व उसकी मधुरमा ही परम परम पास्य होकर आगे दी विशेष श्री गौर हरि उनकी लीला का वर्णन करते हुए श्रीमद महाप्रभु के श्री चरणागि में वंदना कर रहे हैं कि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त ब्रण चैतन्य देव की हम वंदना कर रहे हैं चैतन्य का तात्पर्य है जो भक्तों में जीव मात्र में सभी में जो भी उनकी शरणागत ग्रहण करेंगे उनमें जो कृष्ण भक्ति की चेतना प्रदान करते हैं चैतन्य का तात्पर्य है जो स्वयं ज्ञानूप होकर के विराजमान हैं और दूसरों में भी वह भक्ति का ज्ञान प्रदान करें चेतना प्रदान करें उनका नाम चैतन तो जय जय श्री चैतन जय जय श्री नित्यानंद नित्यानंद गुरुतत्व होकर के विराजमान है श्रीमंत महाप्रभु के ब्यूह होकर श्री कृष्णचंद्र के व्यूह श्री बलराम स्वरूप होकर के विराजमान श्री प्रभु का एक स्वरूप है श्री कृष्ण का राव विलास स्वरूप दूसरा स्वरूप है उनका शक्ति स्वरूप को धारण करके ब्यूहुरू जो सृष्टि करने वाला है तीसरा उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप है जो गुरु तत्व होकर के विराजमान तो बलराम के तीन स्वरूप बलराम का एक स्वरूप है कृष्ण के एक कायब हुए हैं पंत तो कायु होते हुए भी कुछ भिन्न वेश श्रृंगार स्वरूप इनको धारण करके विराजमान है इसने बिलास रूप कायब भी हैं वे कहीं प्रकाश रूप कायब नहीं है बिलास रूप कायब एक बार तो दूसरा उनका जो स्वरूप है वो है सृष्टि को करने वाले होकर के भी विराजमान है संपूर्ण सृष्टि के कारण होकर के विराजमान है इसलिए भी व्यूह होकर के विराजमान तो विलास प्राभव वैभव विलास होकर के भी विराजमान प्राभव और वैभव विलास होकर के भी विराजमान है ब्रज में है प्राभव बिलास मथुरा द्वारका में श्री बलदेव वे है वैभव बिलास बिलास ब्रिज में भी बिलास द्वारका मथुरा में भी बिलास तो काय बिहु के ही दो स्वरूप ब्रिज में प्राभव बिलास होकर के गोप स्वरूप होकर के विराजमान और मथुरा में क्षत्रिय अनुमान धारण करके वासुदेव कृष्ण होकर के विराजमान इसलिए वैभव विलास तो प्राभव वैभव ये अंतर हो गया ब्रिज में प्राभव मथुरा में वैभव है बिलास दोनों जन क्योंकि रूप में थोड़ा सा अंतर है एक बार फिर दूसरा श्री बलदेव का श्री नित्यान प्रभु का जो स्वरूप हुआ वो नित्यान प्रभु का स्वरूप है जो व्यू हो हो करके विराजमान है व्यू का तात्पर्य है भगवान की शक्ति को धारण करके जो विराजमान है और शक्ति को धारण करने के कारण वे कारण समुद्र में शयन करने वाले संकर्षण गर्भ समुद्र में शयन करने वाले प्रद्युम और क्षीर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु तीन स्वरूपों को धारण करके विराजमान हैं, जहां कारण समुद्र में शयन करते हुए वे प्रकृति के अंतर्यामी हैं, गर्भ समुद्र में विराजमान हो करके वे श्री प्रद्युम्न रूप में हिरण गर्भिया या के अंतर्यामी समुद्र में विष्णु रूप में अनुद्ध रूप में विराजमान होकर के वे हम सब जीवों के हम सद जितने भी जीव सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी होकर के वे विराजमान ये उनका दूसरा स्वरूप हुआ स्वरूप एक हुआ विलास स्वरूप दूसरा हुआ बीम स्वरूप तीसरा श्री बलदेव का स्वरूप है वो है जो गुरु तत्व होकर के विराजमान है श्री नित्यानंद तत्व की शरणागति ग्रहण किए बिना महाप्रभु का तत्व और श्री कृष्ण तत्व का पूरा बोध नहीं होगा इसलिए वे गुरु तत्व होकर के भी विराजमान तो जय जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य को नित्यानंद को प्रणाम है जय अद्वैत चंद्र जय भक्त ब्रह्म श्री अद्वैत चंद्र को भी विराज प्रणाम है श्री अद्वैत चंद्र महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान है महाविष्णु का तात्पर्य है कि गर्भोधशाही का ही एक दूसरा स्वरूप श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु जिन महाविष्णु से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होगा वे श्री महाविष्णु उन महाविष्णु के ही अवतार होकर के अद्वैत चंद्र विराजमान है और श्री अद्वैत में श्री सदाशिव सदाशिवी विराजमान है बोलो सदा शिव भगवान सदाशिव स्वरूप ही भी श्री अद्वित चंद्र में विराजमान होकर के शिव तत्व और महाविष्णु तत्व दोनों ही उनमें सम्मिलित होकर के विराजमान और श्री भक्त भक्तवृंद उनकी भी हम वर्णना कर रहे हैं गौरव भक्त बृंदाओं की कृपा के द्वारा ही इस रस की प्राप्ति होगी यद्यपि शहद वहां मधुमक्खी की का उत्पाद नहीं है शहद उत्पाद है फूल का परंतु मधुमक्खी की कृपा के बिना मधुमक्खी के बीच के बिना जैसे अली के बिना शहद को प्राप्त नहीं किया जा सकता मधुमक्खी में ही ये सामर्थ्य है कि वह कमल के भीतर पुष्प के भीतर विराजमान मकर में से शहद को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दे एक जगह संग्रह कर दे और उस मधुमक्खी के द्वारा ही हमको प्राप्ति होगी ऐसे ही श्री गौरचरण के जितने भी अली जन है भ्रमर ज उनकी कृपा के द्वारा ही गौर माधुर्य का हमको आस्वादन प्राप्त होगा बिना रसिजनों की कृपा से श्री प्रियालाल की माधुर्मा का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए जय गौर भक्त बृंद के जितने भी भक्त बृंद हैं उनकी भी हम वंदना कर रहे हैं और प्रेम विलास विवर्त में जगत तो राधा गोविंद राधा नाम पहले ले और गोविंद का नाम बाद में ले राधा गोविंद पंत गौर नाम में जहां भाव का परिवर्तन हुआ जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया जो जगत को प्रेम में रोलाने वाला था वो स्वयं प्रेम में रोने लगा जो जगत को नचाने वाला था वो स्वयं नाचने लगा तो केवल स्वरूप में ही परिवर्तन नहीं हुआ कहीं नाम में भी परिवर्तन हो गया और नाम में भी राधिका आ गई गौरी आ गई पहले और श्री गोविंद आगे पहले और राधा तो गौर राधा गोविंद की जगह गोविंद राधा ऐसा होकर के जिनका गौर नाम पहले प्रकट हो गया और श्री राधा कृष्ण के तनु होकर के वे विराजमान तो उनकी जय हो जय जैव। मध्य लीला संक्षेप अंत लीला भक्त जान हमने मध्य लीला का संक्षिप्त संक्षेप में कहा इतना लंबा चला तो वर्णन की चौबीसों में मध्य लीला में ही एक तरह से छो गोस्वामियों का जो सिद्धांत था उस पूरे सिद्धांत को मध्य लीला के प्रसंग में श्री सनातन शिक्षा श्री रूप शिक्षा इनके प्रसंग में श्री प्रकाशानंद उनके उपदेश श्री शारु भट्टाचार्य उनके उपदेश इनके माध्यम से पूरा जो शास्त्र प्रकरण था वो शास्त्र प्रकरण तो मध्य निला तो में खूब विस्तार पूर्व किया गया पंत कह रहे संक्षेप में हमने इसका वर्णन किया वास्तव में संक्षेप में ही बात बागार यदि उसका विस्तार किया जाए तो बहुत बड़ा उसमें जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को संक्षेप में समझाने में भी बहुत समय चाहिए अब अंत लीला वर्णन किन भक्त जब अंत लीला का वर्णन कर रहे हैं मध्य मध्य अंत लीला सूत्र गण पूर्व ग्रंथे संक्षेपे करी अच्छी वर्णन मध्य लीला के बीच में अंत लीला के भी कुछ सूत्रों का ने वर्णन कर दिया आ, कुछ घटनाओं की सूची दे दी थी डर लग रहा है श्री कृष्णदास कविराज के मैं बूढ़ा हो गया हूं और जाने एक ग्रंथ प्रारंभ किया है ठाकुर जी कैसे पूरा कराएंगे इसे जल्दी जल्दी से कह दू तो बीच में एक अध्याय में मध्य लीला में भी अंत लीला का वर्णन कर दिया था कह रहे हैं कि कर तो इसलिए दिया कि एक बार लीला पूरी हो जाए लीला का वर्णन समग्र हो जाए और एक समग्र स्वरूप सामने आ जाए परंतु अब समय मिल गया है इसलिए अब अंत लीला का कुछ वर्णन कर रहा हूं अमि जराग्रस निकट जामिया बोले अब मैं बूढ़ा हो गया हूं उस समय बहुत बूढ़े हो गए थे श्री कृष्णदास तो जरा जराग्रस्त निकट जानिया मरण अब मुझे लगने लगा है कि भाई अब ज्यादा दिन नहीं रहना है पृथ्वी के ऊपर मृत्यु भी पास में ही है अंत कोने को लीला परियाचित इसलिए श्री अंत लीला की कुछ कुछ लीलाओं का अब मैं वर्णन कर रहा हूं कुछ लीलाओं का वर्णन कर हूं पूर्व लिखित सूत्र का अनुसारिक यही नहीं लिखी पहा लिखी विस्तार पहले में श्री अंत लीला के सूत्रों को दे आया था अंत लीला की सूची दे आया था परंतु इनमें भी कुछ लीलाएं जो वहां पर वर्णन नहीं की उनका अब यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे उन लीलाओं का भी वर्णन करेंगे और अंध लीला जिनका वहां पर सूची में नहीं दी गई थी उनका भी वर्णन करेंगे कुछ लीलाएं वर्णन कर दी गई थी उनका वर्णन नहीं करेंगे जिनका के श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन कर दिया है सूची में कुछ लीलाएं जो थी उनका यहां वर्णन करेंगे जो सूची में नहीं थी ऐसी भी कुछ लीलाओं का वर्णन कर तो कुछ लीलाओं का वर्णन कर दिया कुछ का अब अवर्णन करें यही नाही कि जिनको सूची में नहीं आई थी उन लीलाओं में भी कुछ लीलाएं यहां पर वर्णन की जाएगी वृंदावन हिते प्रभु लीला चौधे आई आपका का था आभाग प्राय नित्यानंद प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय तो वृंदावन प्रभु नीलाल चले आए। वृंदावन में रहकर के फिर काशी में प्रयाग में और प्रयाग के बाद काशी में काशी श्री महाप्रभु वृंदावन आए वृंदावन आने पर वृंदावन में आपने पहले चौरासी को उसकी परिक्रमा दी चौरासी को उसकी परिक्रमा देने के बाद में फिर अंत में बाहेवन का दर्शन करके अंत में वृंदावन का दर्शन किया वृंदावन का दर्शन करके वृंदावन में लगभग दो महीने महाप्रभु रहे श्री यमुना जी का साक्षात दर्शन करके लगता पताओ का दर्शन करके श्रीमंद महाप्रभु में अपूर्व प्रेमोन्द उत्पन्न हुआ जैसे श्री उद्धव के आने पर राधा रानी के हृदय में प्रेमोन्माद उत्पन्न होता है इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु में उद्धव के आने पर माने कोई प्रियजन के संग प्राप्त होने पर श्री राधा रानी में कृष्ण की याद और भी ज्यादा बढ़ राधा रानी के हृदय में और उनके हृदय में फिर प्रेमोन्माद प्राप्त हुआ प्रेम की उन्मत्तता प्रारंभ तो दो महीने से ज्यादा फिर नहीं रुक पाए और एक दिन वो वर्णन कराए कि महाप्रभु जब यमु कूद गए तो उनको लेकर के श्री कृष्णदास जो ब्रजवासी हैं वे इनके साथ में महाप्रभु के साथ में जो बलराम आए थे वे बलराम जो ये सब महाप्रभु को लेकर के मुना जी के किनारे किनारे गए और यमुना जी किनारे किनारे ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ श्री प्रयाग पहुंच गए प्रयाग में कुछ दिन रहे दिन गोस्वामी जी को भक्ति की शिक्षा दी फिर प्रयाग पूरा प्रयाग में रह करके महाप्रभु से मिलकर के चैतन्य महाप्रभु से श्री बल्हाचार्य जी उनसे मिलकर के बल्हाचार्य जी के साथ में भक्ति चर्चा करके फिर वहां से चल करके श्री महाप्रभु काशी पहुंचे काशी में बहुत दिन रुके दो महीने सनातन गोस्वाम के साथ में काशी में महाप्रभु ने सत्संग किया सनातन गोस्वाम जी के ऊपर अनुग्रह किया इसके पूर्व श्री महाप्रभु ने कृपा की थी श्री प्रकाशानंद जी के ऊपर और प्रकाशानंद जी के ऊपर कृपा करके सनातन गोस्वाम जी के ऊपर कृपा करके फिर श्री महाप्रभु आप पढ़ा रहे हैं जगन्नाथपुरी अब यहाँ पर जगन्नाथपुरी पहुंच गए सौरभ गोसाई गौरव वार्ता पठाई सौरू गोसाई ने तुरंत ही बंगाल में उड़ीसा से बंगाल में महाप्रभु उड़ीसा पहुंच के जगन्नाथपुरी वहां से सौरभ गोसाई ने तुरंत ही बंगाल में खबर पहुंचाई कि महाप्रभु आ गए लौट आई है तीर्थ यात्रा से छह साल के बाद में महाप्रभु लौट करके लगभग आए हैं इसलिए शून्य शची आनंदित सर्व भक्त गण सभी लीलाचल कोरिल शची माँ अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई और जितने भी भक्तगण हैं वे सब इकट्ठे होकर के लीलाचल महाप्रभु का दर्शन करने की इच्छा से प्रभावित एक बार महाप्रभु का दर्शन करे आए कैसे है छह साल से दर्शन नहीं किया है महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करने के बाद में महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी आने के बाद में चैत्र के महीने में श्रीमद महाप्रभु पहुंचे जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी के फिर श्री महाप्रभु रथ यात्रा के कुछ दिन के महीने में रथ यात्रा है उसके कुछ पहले ही रथयात्रा के पहले ही श्री महाप्रभु रथ का दर्शन नहीं किया रथयात्रा के पहले ही श्री महाप्रभु तीर्थयात्रा करने के लिए निकल गए तो छह साल के बाद में लौट करके आए आई कुल ग्रामीणवासी तो आचार्य शिव शिवानंद सोने मिलला सवे आश कुल ग्राम के निवासी जितने भी भक्तगण जितने भी खंडवासी भक्तगण ये पश्चिम बंगाल के ही कुछ भाग हैं प्रदेश हैं तो कुलवासी भक्त ग्राम जन खवासी जितने भी ब्राह्मण बंग देश के निवासी थे माने गौर देश के जितने भी निवासी हैं वे सब के सब श्री आचार्य सालू भट्टाचार्य इन सबों से मिले और शिवानंद मिलला सभी आसन श्री शिवानंद सेन इनके साथ में भी मिलकर के आए शिवानंद इनके साथ में मिले शिवानंद करे सब घाटी समाधान श्री शिवानंद सबको साथ में लेकर के चले और शिवानंद की एक विशेषता है कि शिवानंद उड़िया भाषा भी जानते इसलिए चुंगी नाके के ऊपर जहां टोल टैक्स देना हो यात्री कर देना हो वहां पर ये बातचीत करके नेगोशिएशन करके कुछ घटाबड़ी करके ये सबका समाधान कर लेते यदि उड़िया में कोई बोले तो फिर उड़िया वाले ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ये मन में विचार करके लोकल भाषा जो स्थानीय डायलेक्ट है उसको बोलने पर फिर वहां का व्यक्ति समझता है, ये यही का है। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करे इसलिए शिष्यंद सेन उड़िया भी बोलते हैं केवल बंगला बंगाली नहीं बोलते हैं इसलिए सब बाधान शिषिंद सेन जितनी भी घाटी उन टोल टैक्स के स्थान पर सबका समाधान करते हैं और सवार पालन करें सबको साथ में लेकर के जाना सबके डेरा की व्यवस्था करना सबके से श्री ये है बीरा बीरा जैसे प्रियालाल को मिलाती है, ऐसे ही मानो सारे भक्तगणों चैतन मान से मिलाने वाले श्री से हैं तो बीरा के स्वर्ण के ग्राहमान अब एक चले शिवानंद स्वी शिवानंद के साथ में कुत्ता भी चल रहा था दिया लया पड़े पालन ये भी ध्यान रखें उस कुत्ते का और उसको ठीक समय पर भोजन दे। उसका भी पालन करें एक दिन एक तो नदी पार खरीदे एक दिन की बात है नदी पार करने का एक नदी बीच में आई नदी को पार करना था पुड़िया नामक कुक् ना चढ़ाए नौका वहां पर नाप जो ना था वो उड़िया था बोला ना, ना ये कुत्ता मेरी नापन नहीं मेरी ना आदमियों के लिए है कुत्तों के लिए नहीं तो उसने कह दिया कि उड़िया नावे कुक्कुर ना चढ़ाए नौका नौका के ऊपर कुत्ते को नीचे कुक्कुर रह शिवानंद दुखी खैला कुत्ता रह गया है कुत्ते को नहीं सरा रहा चढ़ा रहा है ये देख करके शिष्य सेन अत्यंत दुखी हो गए और दशपन कड़ी दिया कुकुर पार करो <coughs> तो के, के लिए तो पांच कौड़ी के हिसाब से इन्होंने पार उतराई थी और कुत्ते के लिए 10 कौड़ी प्रदान की और 10 कौड़ी प्रदान करके उसको दुगना कर प्रदान करके उस कुत्ते को पार कर दसपड़ कड़ी दिया दस अः इन्होने दसपल कड़ी लगभग 800 सौ कौड़ी प्रदान की। नहीं प्रदान किया बल्कि आठ सौ कौड़ी इन्होंने भाड़ा प्रदान किया एक दिन शिवानंदे घटियाले कुकुर के भात बीते सेवक पसा दिन एक दिन शिवानंद को तो कर वसूल करने वाले जो कोई चुंगी नाका था, उस चुंगी नाके पर इनको रोक लिया गया सब लोग आगे चले गए शिवानंद से उस समय रह गए कुकुर को भात नहीं दिया गया भोजन नहीं दिया गया सबको भोजन करा दिया गया और जो जिनके वो कुत्ता जो था उस कुत्ते को किसी ने भोजन नहीं दिया रात्र आशी शिवानंद भोजन दे काले कुल, कुल पायाचे भाग से पूछे रात्रि को श्री शिवानंद भोजन के समय पहुंचे जब भोजन तैयारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुत्ते को भोजन कराया कि नहीं कुकुर भोजन कराया कि नहीं जो सेवक से, से पूछा सेवक ने कहा अरे उसको तो भोजन भूल गए कुकुर भात नहीं दुखी ना ही पाये। दुखी कुकुर को भोजन नहीं मिला है ये सुनकर के शिवानंद सेन अत्यंत दुखी हुए और कुकुर चाहे थे दशलोक पठायेगा पंत कुत्ता कहा गया ये देखने के लिए आदमी को दौड़ाया कुत्ते को ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ सब लोग कुत्ते को ढूंढने के लिए चले चाहिए ना पाये कुछ आई ना सब कह रहे हैं सब जगह ढूंढ लिया भाई कुत्ता मिला नहीं मिला नहीं जन कहा गया है दुखी हया शिवानंद उपवास कैना दुखी होकर के शिवानंद ने उपवास किया उस दिन भोजन नहीं किया प्रभातें उठी चाहे कुक्कर कहा ना पाई सुबह होने पर स्वयं ढूंढने के लिए चले पंथ कुत्ता कहीं नहीं मिला है सकल वैष्णव मन चमत्कार ना सब एकदम चमत्कित हो रहे हैं कुत्ता कहा गया पता नहीं लग रहा है उत्कंठाए चले सभी आयुषा चले अब जल्द कहाँ रह गया कहा रह गया दुखी हो रहे हैं परंतु तो आगे यात्रा को तो तो चला है एक की रुका क्यों नहीं जा सकता है उत्कंठा में सब नीलाचल पहुंच गए जगन्नाथपुरी पहुंच गए पूर्व वक्त महाप्रभु मिलना सफल महाप्रभु पूर्वी की तरह से सबसे मिल सभा लगा कई जगन्नाथ दर्शन शिव महाप्रभु सबको लेकर के जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गए और सवाल आया महाप्रभु कौनला भोजन और सारे गौरी भक्तों को के साथ में मिलकर के श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय भोजन किया सबको अपने हाथ से परोसा महाप्रभु मा, ने और सबको साथ में लेकर के महाप्रभु उस समय भोजन करने के लिए महाप्रसाद सेवा करने के लिए बैठ पूर्व सवार प्रभु पठाये लाशाह स्थान फिर सबको यथास्थान अपने अपने डेरा के ऊपर महाप्रभु ने भेजा प्रभु प्रातः काले आईला आठ दिन दूसरे दिन सब लोग प्रात काल महाप्रभु का दर्शन करने के लिए फिर से महाप्रभु के स्थान पर आए आशिया देखे ले सब एक से तो कुछ जब आए तो सब ने देखा कि वो तो कुकुर महाप्रभु के पास में बैठ रहा है पास में बैठा हुआ है और कृष्ण हरी कह के बोले नहाप्रभु इसको प्रभु बासी प्रभु के साथ में ही कुछ दूरी पर प्रभु के कुछ दूर पर वो कु बैठा हुआ है अल्प दूर पर और प्रसाद नाल केल शेन पेलाइना और महाप्रभु टुकड़ा तोड़, तोड़ तोड़ करके प्रसादी जो नारकेल है नारियल उसकी कला को इसे प्रदान कर रहे हैं नारकेल के अंश को इसको प्रदान कर रहे हैं प्रसाद नारकेल देन पे लाइना फेंक करके उछाल करके इसको दे रहे हैं और कृष्ण राम हरि कह कह रहे कृष्ण बोल राम बोल हरि बोल ऐसा कह करके श्री महाप्रभु दे दे रहे हैं बोलेन हासिया और हंस करके बोलते भी जा रहे हैं कि कृष्ण राम हरि बोल प्रसाद शस्य खाए कुक्कुर कृष्ण कहे बार बार महाप्रभु के द्वारा दिए गए उसे टुकड़े को खा करके नारियल के तूप को खा करके वो कुक्कुर कृष्ण कृष्ण बार बार कह रहा है और ये देखकर के सब लोगों को अत्यंत अत्यंत चमत्कार हो रहा है शिवानंद कुर देखे दंडवत श्री शिवानंद सेन ने उस समय उन कुकुर को देखा उन कुत्ते को देखा और उन परम भागवत कुत्ते को श्री शिवानंद सेन प्रणाम कर रहे ये दंडवत बार बार श्रीमद भगवद गीता में जो कहा गया कि सुने गभी हस्ती सबको प्रणाम करे जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के आचार का वर्णन करते हुए ये जैसे बताया गया कि हस्ति इन सबको प्रणाम करे चाणाल इन सबको प्रणाम करे तो कोई ये कहे तो भाई ये तो बड़ी हंसी की बात हो जाएगी कैसे कि प्रणाम करेंगे बोले भले परंतु सर्वत्र भगवत ब्रह्म बुद्धि जो धारण कर रहा है ऐसा योगी सबको प्रणाम करे जहां पर शिव शिवानंद बिल्कुल संकोच त्याग करके उस पुकुर को भी प्रणाम किया तो दंडवत कहिला दैन्य करके निज अपराध क्षमा और दैन्य करके उसको कुत्ते से कह रहे हैं कि महाराज मेरे अपराध को आप क्षमा करें उस दिन आपको भोजन प्रसाद नहीं देख सेवा नहीं कराई गई इसलिए आप लूट गए परंतु तो आश्चर्य की बात है आप यहाँ कैसे आ गए ये आश्चर्य की बात है आपका महाप्रभु में जो प्रेम है वो अपूर्व श्री जगन्नाथ में जो अपूर्ण प्रेम है वो अपूर्ण दिख रहा आठ दिन के होतार देख ना पाएगी इसके बाद में किसी ने उस कुत्ते को नहीं दिखा रहा वो कुत्ता दिखा सिद्ध देह पाया कुक्र बैकुंठ ते गेम सिद्ध देह प्राप्त करके उसको उस की ही प्राप्ति कर ली है के इस प्रकाशी शची अद्भुत क्रिया कर रहे हैं जिन्होंने कुत्ते को भी कृष्ण नाम का उपदेश देकर के और कुत्ते के मुख से भी कृष्ण नाम का उच्चारण करा करके का उसकी श्वान मुक्त करा दी तो उसे पार्षद कर दिया उसका उसकी मुक्ति करा दी कृष्ण नाम के द्वारा मुक्ति करा दी ये था प्रभु आज्ञा रूप आयिला वृंदावन कृष्ण लीललाल नाटक हैलमान अब इधर श्री प्रयाग में दस दिन श्रीमंत महाप्रभु से रस की शिक्षा ग्रहण करके श्री रूप गोस्वामी वृंदावन आ गए से प्रयाग में कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ श्री वल्लवाचार्य उनका दर्शन किया प्रयाग में बल्लाचार्य जी के श्री रूप गोस्वामी जी जी के पास में गए बल्लभा जी ने बड़ा आदर किया मी जी का महाप्रभु उनके साथ में मिले और फिर महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे दी दस दिन तक रस तत्व का खूब विवेचन किया इसके बाद ने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ श्री रूप गोस्वामी ऐसा माने श्री प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके कर रूप आयिला वृंदावन वृंदावन प्रयाग से आगे कृष्ण लीला नाटक मन और उनके हृदय में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं कृष्ण लीला का एक नाटक लिखू वृंदावन में इन्होंने नाटक का आरंभ किया लिखना प्रारंभ किया उसके कुछ नोट्स बनाना प्रारंभ किया मंगलाचरण नांदी श्लोक इनका लेखन कर दिया मंगलाचरण मानी नांदी श्लोक नाटक का जो मंगलाचरण है तो नांदी श्लोक मान मंगलाचरण का श्लोक लिख लिया है पते चले आई से घटना भावी थे। और श्री ब्रज लीला के नाटक की घटना की जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु की योजना मन में विचार करते हुए कि मुझे ये सात अंक का नाटक लिखना है इसमें पहले अंक में ये दूसरे अंक में ये तीसरे अंक में ये तो जहा बीज बिंदु पता का प्रकृति कार्य ये पांच प्रकार की अर्थ कार्यावस्थाएं उन कार्यवस्थाओं का मैं निरूपण करूंगा इसके बाद में मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन ये पांच प्रकार की जो संधि हैं उन संधियों का उसमें निरूपण करूंगा और जितनी भी कार्य अवस्थाएं और अर्थापत्ति बीज बिंदु पता का प्रकृति और कार्य ये अर्थ प्रकृति इन अर्थ प्रकृति इनका मैं गायन करूंगा ये इन्होंने कुछ नोट्स कर लिया और नोट्स बना करके चल चा किचु लागी निकीते -ला और डायरी में कर्चा के रूप में माने नोट्स के रूप में इन्होंने कुछ लिखना प्रारंभ कर दिया मते गौर देश आए। श्री महाप्रभु अब पहुंच गए जगन्नाथपुरी ये जब श्री गोस्वामी जी को पता लगा तो एक बार बृंदावन आकर के फिर यहाँ मत दुई भाई गौड़ आएगा इस प्रकार लिखते जा रहे दोनों भाई गौर देश में पहुंचे और वहां पर गौड़ देश आशी अनुपम गंगा प्राप्ति होगा श्री अनुपम उनकी गौर देश में आने पर श्री गंगा प्राप्ति हो गई रास्ते में श्री महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी अपने छोटे भाई अनुपम से बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े कृपालू हैं कृष्ण की शरणागति ग्रहण करो अब श्री अनुपम वे हैं रामचंद्र जी के भक्त अब बड़े भाई बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े मधुर हैं बड़े मधुर हैं उनका आश्रय ग्रहण करो तो कब तक खंडन करे एक दिन बोले बोले अच्छी बात है कल सुबह मैं दीक्षा ले लूंगा कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रात भर सो नहीं पाए घबराहट रही हाँ मेरे राम जी छूट रहे मेरे राम जी छूट जाएंगे राम जी के भक्त हैं कि मेरे राम जी छूट जाएं। तो जाएंगे और अब कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा ऐसी विकल्पता हुई कि प्रातःकाल ये श्री रामचरण चरण को तो ही प्राप्त उन्होंने कर दिया गंगा प्राप्ति हो गई गंगा जी किनारे वहीं ये गौड़ देश में पहुंच गए और गौड़ देश में आकर के गंगा जी किनारे इनको श्री अनुपम को गंगा प्राप्ति हो गई है रूप गोसाई प्रभु पास कर गमन प्रभु के देखिताप उत्कंठित मन श्री रूप गोस्वामी उस समय जल्दी से हाथ का जो कार्य है उसको पूरा करा करके फिर रूप गोस्वामी महाप्रभु के पास में पहुंचे तो महाप्रभु के पास में पहुंचकर के प्रभु को देखकर के सार्व उत्कंठित मन इनका मन अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो गया है और तो उत्कंठित होकर के अनुपम लाभ सार विलंब होए बीच में अनुपम रास्ते में ही समाप्त तो हो गए थे श्री साकेत प्राप्ति श्री अनुपम जी को हो गई थी इसलिए कुछ विलंब लगा उनके संस्कार इत्यादि में उनकी व्यवस्था बनाने में कुछ विलंब लगा भक्तगण पास आए ना पाए उस समय गौर देश में जो भक्तगण आए थे उन भक्तगणों का साथ इनको प्राप्त नहीं हुआ माने भक्तगण आए और भक्तगण आकर के चले गए परंतु तो गौर देश के निवासियों से रूप मिल नहीं पाए सब लोग महाप्रभु का दर्शन करके लौट गए उड़िया देश सत्य भामा नामिक ग्राम उत्कल देश में उड़िया देश में सत्य भामापुर नाम करके एक ग्राम है वहां पर श्री गुरु गोस्वामी रात को रुके ग्राम में करल विश्राम एक रात्रि से ही नाम करिल विश्राम रूप गोस्वाम जी ने वहां पर विश्राम किया रात्रि में एक स्वप्न देख रहे एक दिव्य रूपा नारी सन्मु आशी आज्ञा दिल बहुत कृपा करी के एक दिव्य रूप धारण करके एक नारी स्वप्न में आई और सन्मुख आकर के उन्होंने मुझे बड़ी आज्ञा प्रदान की सेवा प्रदान मुझे आज्ञा प्रदान की रूप गोस्वाम को आज्ञा दी कि अमार नाटक पृथक पर रहो रचना के मेरे नाटक की अलग से रचना करो ये श्री सत्य भामा जी सत्य भापुर में सत्य भामा जी ने ही इनको रात को दर्शन दिए और ये कहा कि मेरे नाटक की अलग रचना करना सत्य भामा जी और श्री राधिका एक स्वरूप ब्रज में जो राधिका है वे ही द्वारका में है अंश रूप में सत्य भामा होकर श्री सत्य भाव जी ने यह आदेश प्रदान किया कि अलग से लिखा जाएगा वो भी बड़ा विचक्षण होगा ललित नाटक ललित माधव नाटक की जो कथा है वो बड़ी रोचक है और कथा में जो जिज्ञासा क्यूरियसिटी वो बहुत भारी उत्कंठा के आगे क्या होगा आगे क्या होगा बड़े आ, पेच के साथ में को मथुरा में द्वारका की लीला में वहां मिलाया गया और बड़े चमत्कार पूर्ण है और उसमें श्री राधारानी के श्री लल्ला जी के श्री श्यामला जी के सबके पदमा जी शैबिया जी इन सब के जो स्वरूप है इनके विवाह वो ब्रज गोपियों के भाव में ये विराजमान है और श्री कृष्ण के साथ में इनका विवाह वहां पर बड़े चमत्कार के साथ में निपण किया गया कि वृज से सब गोपियां कहीं द्वारका में पहुंच गई और द्वारका में पहुंच के फिर ये कृष्ण के साथ में इनका विवाह हो रहा है। तो उसकी अलग अलग घटनाएं कहीं प्रदान की श्री यमुना कृष्ण में माथुर में में में ही पास गई और यमुना जी के निकट जा रही हैं और उसी समय यमुना जी में धम्म गिर पड़ी और श्री यमुना जी में कालिंदी जी प्रकट होकर के और सूर्य भगवान प्रकट हो गए क्योंकि कालिंदी सूर्य यमुना सूर्यपुत्री है तो सूर्यपुत्री यमुना और श्री सूर्य भगवान दोनों उठा करके उस समय श्री राधिका को ले गए और सूर्य मंडल में श्री राधिका विराजमान अब जब सत्याजित ने उनकी वंदना की सूर्य भगवान की वंदना की तो सत्याजित ने इन्हीं श्री राधिका को सत्याजित को दे दिया तो वो सत्याजित की पुत्री होकर के सत्यभामा भामा इस तरह राधिका सत्यभामा भामा हो <laughs> इसी तरह से श्री राधिका के साथ उस समय विशाखा भी मूर्छित होकर के यमुना जी में कृष्ण गिरा में गिरी और श्री यमुना और विशाखा ये दोनों एक हो गई और ये भी कालिंदी के रूप में वहां विराजमान हुई और फिर सूर्यपुत्री कालिंदी होकर के श्री कृष्ण जिस समय में में गए तब तब श्री श्री विशाखा की प्राप्ति को जब का पसंग आया जी जी उनका के साथ विवाह हुआ श्री जी अपनी सखी श्री राधिका के वियोग में एकदम व्याकुल हो रही थी बड़ी सुंदर चमत्कारपूर्ण घटनाएं वर्णन की ब्रिज ब्रिज में माथुर बेरा में श्री ललता अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही थी ऐसी स्थिति में व्याकुल स्थिति में वे श्री गोवर्धन शिखर पर दर्शन कर रही हैं और आकाश में मेघ उस समय जो आकाश में उठते हुए दिखते हैं उन मेघ में ही कृष्ण का कर दर्शन करके हा प्राण नाथ कह करके जो दौड़ी सो होश ही नहीं रहा और गिरिराज के ऊंचे शिखर से कूद पर और उसी समय नीचे जा रहे थे श्री जाम्बवान उन जाम्बवान ने पट्ट श्री लल्का जी को गोदी में उठा लिया और गोधी में उठाकर के अपने घर ले आए और अपनी पुत्री जाम्बवती के रूप में इनका पालन किया वो द्वारका में जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती होकर के विराजमान हुए श्री चंद्रावली जी उनको भीष्मा उस समय आए और श्री भीष्म का राजा उस समय श्री चंद्रवली जी को चंद्रकेतु जो राजा हैं इनके पिता उनसे मांग करके ले गए कि ये कन्या तो आप ही को दे दीजिए हम लेंगे और श्री चंद्रावली उस समय श्री रुक्मणी होकर के विराजमान हो गई हैं इधर इसी तरह से जो कौशल देश के राजा थे वे कौशल देश के राजा नग्नजित वे भी ब्रिज में आए और ब्रिज में आकर के श्री पदमा जी को मांग करके ले और ये भी भी इनके पिता भी, जब कह रहे हैं और आकाशवाणी हुई और पौर्णमासी जी ने जब ये कहा कि नहीं इनको दे दो तो उस समय उन बालकाओं को इनके पिताओं ने कृष्ण चले गए मथुरा इनके पिताओं ने उन बालकाओं को तो इनको प्रदान कर दिया और जब वहां पर प्रदान किया उस तो समय श्री चंद्रावली जी वे श्री रुक्मणी हो गए भीष्म के यहाँ पर श्री पदमा जी जो चंद्रावली जी की सखी हैं वे नग्नजित राजा की पुत्री नागजित होकर के विराजमान हो, हो गई जो शामला है ब्रज की वे लक्ष्मा हो करके विराजमान हुई जो ब्रज की भद्रा है वे भद्रा हो करके विराजमान हुई और जो शैब्या है वे शैब्या ही कहीं मित्रविंदा हो करके विराजमान ऐसे ब्रज की जो आठ मुथेश्वरी वे ही द्वारका की आठ रानी हो गई श्री स्कंद पुराण में एक पंक्ति मिली और इसके आधार पर श्री गुरु गोस्वामी जी ने ये नाटक की कथा वस्तु की स्थापना की मनमानी नहीं है शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर की कैशोरे ए गोप कन्या यौवन ए राजकन्या का किशोर अवस्था में जो गोप कन्याए हैं वे ही यौवन में राजकन्या होकर के विराजमान और ललित माधव नाटक में ये कईोर की गोप कन्याए ये कैसे द्वारका में पहुंची इसकी लीला का वर्णन और उसी का संकेत है कि ये अपने मन से निकल रहे हैं श्री सत्यभामा जी ने आदेश प्रदान किया है रूप गोस्वामी को जब ये रूप गोस्वामी जी यहां से जा रहे हैं वहां पर उसे मिलने के लिए तब श्री सत्यभामा जी ने रात को दर्शन दिया और ये कहा मेरे नाटक की अलग रचना करनी श्री रूपस्वी जी ने ललित माधव नाटक को अलग लिखा और विदग्न माधव नाटक को अलग लिखा पहले दोनों ये विचार था कि कृष्ण के जन्म से लेकर के द्वारका लीला के एक किसी महानाटक की मैं रचना करूंगा तो सत्य भावन जी ने कहा नहीं महानाटक की रचना नहीं करोगे तुम मेरे नाटक को अलग लिखो ब्रिज के नाटक को अलग लिखो तो ब्रज लीला के नाटक को तो अलग लिखा विरक्त माधव के रूप में और श्री ललित माधव के रूप में जो द्वारका लीला है और श्री कृष्ण का विवाह उस लीला की लीला का वर्णन अलग से किया तो यहां पर यही लीला का प्रसंग अब रही 16100 राजकुमारी कृष्ण की जो सोलह तो सोलह हजार एक सो, का तो यह कर दिया अब सोलह हजार एक सो, तो हुआ ये कि भौमासून्य ब्रिज में आकर के ये जो बालिका है इन बालिकाओं को अन्य जो राजकुमार थे राजा थे उनको भूमा शून्य जीता और ये सोलह हजार सो, राजकुमारी भी कहीं ना कहीं उन राजाओं की पुत्री बनकर के राजा मांग करके ले गई थी और ने कह दिया नहीं दे दो तो वे चले गए राज, राजकुमारियां सोलह हजार एक सौ सो, ये सोलह हजार एक सौ जो राजा थे उनकी राजकुमारी होकर के द्वारका में पहुंच गए पर तो सोलह हजार एक सौ राजकुमारों को इनको राजाओं को बंदी बना दिया और बंदी बना करके इनकी जो सुंदरी राजकुमारियां थी उन राजकुमारियों को अपने कैद में बंद कर दिया श्री कृष्ण ने जब भवासुर का वध किया वहां से ये पहुंच गई भवासुर के पास तो जब भवासुर के पास में पहुंच गई भवमासुर ने राजाओं को पराजित करके उन रानियों को उन राजकुमारियों को अपने यहां पर बंद कर दिया भवमासुर के पास में जब ये पहुंच गई तो श्री कृष्ण ने भवासुर का वध करके इन सोलह हजार एक सौ राजकुमारियों को मुक्त किया इस प्रकार ब्रिज की सोलह हजार राजकुमारियां सोलह हजार एक सौ और आठ जूथेश्वरिया ये कईोरे गोप कन्यास्था ये राजकन्या का जो अवस्था में राजकन्या होकर के विराजमान परन्तु तो पौन मास जी ने ये सिद्धांत स्थापित किया है कि ये मत समझना कि ब्रिज खाली हो गया श्री आदि का ब्रिज का त्याग करके कभी नहीं जाती हैं। इसलिए मूल रूप में तो ये ब्रिज में ही रही और छाया रूप ही ये उन राजकुमारों को पहुंची दिखी राजकुमारों के पास में पहुंची ब्रिज के लोग आप ये देखते अरे ये तो हमने सपना देखा था हमारी बेटी तो हमारे पास नहीं ऐसा विचार करके वे अपने मन में पुत्रियों का वियोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं बोले हमको ये तो हमने सपना देखा था कि भीष्म भीष्मा आए और चंद्रावली को मांग करके ले गए है ये तो सपना था ऐसा सपना माप मांग करके उसको मांग रहे हैं मूल ब्रज गोपिकाग्रह मूल सी रुक्मणी श्री चंद्रावली चंदावली, चंदावली रुक्मणी तो वे चंद्रावनी ब्रज में ही विराजमान है इस प्रकार आठेश्वरियों में श्री चंदावनी वे ही द्वारका में रूक्मणी हुई श्री चंदावनी जी की दो सखी है पदमा जो पद्मा है वो द्वारका में नागनिजित राजा की नागनिजित कन्या हुई जो शैब्या है वे मित्रविंदा होकर के विराजमान हुई ब्रज में जो भद्रा वो द्वारका में भी भद्रा ही रही ब्रज में जो शामला है वो शामला द्वारका में लक्ष्मणा होकर के विराजमान हुए अब श्री राधिका वे ब्रज में जो राधिका है वे द्वारका में सत्यभामा होकर के विराजमान हुए ब्रज में जो ललता है वे द्वारका में श्री जाम्बावती होकर के विराजमान हुई और ब्रिज में जो विशाखा है वे ही श्री कालिंदी होकर के द्वारका में विराजमान हुए इस प्रकार अष्ट वह तो ब्रज की रही और सोलह हजार एक सौ आठ ये कहीं इनको पहले राजाओं ने प्राप्त किया और इन राजकन्याओं को राजाओं को तो डाल दिया जरासंध ने जेल में और जब श्री इन जरा राजाओं को पराजित करके इनकी कन्याओं का हरण कर लिया भव श्री कृष्ण ने भवास का बन करके इन कन्याओं को भवमासुर के कारागार से नरकासुर के कारागार से मुक्त किया और इनके साथ में विवाह किया इस प्रकार षोडशस्त्र सहस्त्राणी गोप्य सत्य समाग्रता ये पद्म पुराण के वचन है और शोरशैन शास्त्र कईशोर्य गोकन्यास्था यौवन करने का ये स्कंद पुराण के वचन है इन दोनों दो पुराणों के वचन के आधार पर श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री राधिका प्राप्ति जैसे हुई द्वारका में उसका वर्णन किया और उसके सिद्धांत को ये निर्धारित किया कि मूल श्री राधिका तो ब्रिज में ही है मूल चंद्रावली राधिका ये तो ब्रिज में ही रहेंगे ब्रिज का त्याग करके नहीं जाएंगी। परंतु इनकी अंश रूप में श्री सत्यभामा, श्री रुक्मणी इत्यादि के रूप में ये द्वारका पहुंची और छाया रूप में जब इनको कृष्ण की प्राप्ति हुई तो छाया रूप में कृष्ण की प्राप्ति होने पर इनका जो उदाम विरह था वो विरह कुछ शांत हो गया एक सुंदर दृष्टान देते थे परम पूज्य प्राथ स्मरणी श्री चंद्रशेखर दास दादाजी महाराज का सिर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो बुखार चढ़ रहा हो तो पहले विधि जाती थी कांसे की कटोरी लेकर के पगथली घी लगा करके तो यदि का बुखार को उतारने उतारने का एक तरीका था तो इसी तरह से ब्रिज में गोप अत्यंत बिरहुलर कैसे शांत किया जाए इनको मूल रूप में तो यही रहने दो तो। और इनकी छाया रूप में इनको द्वारका पहुंचा करके कृष्ण के साथ में इनका मिलन प्राप्त करा दो तो जब पत्नी रूप में कृष्ण के साथ में मिलन की प्राप्ति हुई तो इनका बिरह कुछ शांत हो, हो गया तो ये एक रहस्य था सत्य भामा आज्ञा पृथक नाटक परिभा सत्यभामा जी ने ये आदेश प्रदान किया कि मेरा नाटक पृथक करो तब पृथक करने के लिए श्री रूप गोस्मी जी ने दोनों नाटक अलग लिखे ब्रज के नाटक को अलग लिखा ब्रज की गोपियों को ही द्वारका पहुंचाया द्वारका पहुंचाते हुए ब्रज की गोपियां ब्रज में भी रहीं और छाया रूप में द्वारका पहुंची ब्रिज सूना हो गया हो ऐसा नहीं है फिर श्री कृष्ण जिस समय बासठ वर्ष की लीला हो जाने पर जब दंत वक्र का करने के लिए ब्रिज में आते हैं तब तो इन गोपियों को कृष्ण का पुनः वेदन प्राप्त हुआ इसको इस तरह से मान सकते हैं कि बासठ में से 12 वर्ष की लीला तो गई 11 वर्ष तक श्री कृष्ण में रहे 11 ग्यारह वर्ष कुछ महीने 12 वर्ष मान लो तो 12 वर्ष तो ये और 50 वर्ष का इनको बिरा हुआ 50 वर्ष के बाद में अर्थात बासठ वर्ष की श्री कृष्ण की लीला स्थापित हो गई 50 और बारह बासठ हुए तो बासठ वर्ष की लीला स्थापित हो गई तो पचास वर्ष का इनको बिरा रहा पहले बारह वर्ष तक तो मिलन भाई पचास वर्ष का विलंब जो है उसमें पचास वर्ष दिन और पचास वर्ष का दिन और पचास वर्ष की रात ऐसा मान करके सौ वर्ष तो कहीं कहीं जो ये इतिहास प्राप्त होता है कि कभी मधुमंगल ने गोपियों को शाप दिया कि तुमको सौ वर्ष का वियोग प्राप्त होगा उसकी संगति इस तरह से बैठेगा उसकी भी संगति बैठी है पचास वर्ष का वास्तव में प्रयोग है फिर इसके बाद में कुरुक्षेत्र मिलन और कुरुक्षेत्र मिलन के फिर दस वर्ष बाद वर्ष की की जब लीला हो गई उस वर्ष की लीला में फिर श्री कृष्ण वापस लौट करके आए पहले बासठ वर्ष कुरुक्षेत्र मिलन, फिर दंत वक्र का बध करके कृष्ण ब्रज आए और सब ब्रिजवासियों को रथ के ऊपर विराजमान करके जैसे ही आप गोराई गांव से यमुना जी के वृंदावन के पल्ली जो गोराई गांव है राया गांव हाँ राया उस राया से रथ के ऊपर बैठा करके श्री कृष्ण जब वृंदावन में आए तो नहीं नहीं यहाँ सड़क के ऊपर डेरा डाल करके बाबा क्यों बैठे हुए हो नंद बाबा बोले बेटा हमने ये सुना है तू राजज्ञ में आया हुआ है अब द्वार का लौट करके जाएगा तो रास्ता तो यही है यहां बैठे बैठे तेरा झाक करके मुख देख लेंगे चलते चलते ही ताटा हो जाएगी हाँ नाना अब बोले मैं ब्रिज में आ गया हूं अब मैं ब्रिज को छोड़ करके जाऊंगा श्री कृष्ण प्रकट रूप में दो महीने रहे ब्रिज में गोराई गांव और फिर उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने सब निवासियों को रथ के ऊपर विराजमान किया अपने दिव्य रथ में सारे ब्रिजवासी आगे ये लीला शक्ति की विशेष पार्ट है सारे ब्रिजवासी आगे और जैसे ही यमुना जी में कृष्ण का रथ उतरा वैसे ही एक बार ब्रिजवासियों की पलक झपकी और जैसे ही पलक झपके वैसे ही ब्रिज लीला अंतर्धान होगी दीखना बन और ब्रज लीला प्रकट लीला अप्रकट में हो है, पुली -पुली तो है। में में इसमें पूरी उसका संकेत है कि यह सुसा बौधवान पुष्प में द्वारकावासी जितने भी वे कह रहे हैं बोले जब आप और में अपने बंधुओं से मिलने के लिए गए वो समय हमको करोड़ों वर्षो जैसा तो का है। तो वहां राष्ट्रीय जिक्राया मध्य पात्र तो का मध्य उसी संज के आधार पर जिनको स्वामी जी ने वर्णन किया है टीका जब श्री कृष्ण लौटकर के द्वारका पहुंचे उस समय राष्ट्रीय परीक्षित को राज्य परीक्षित की रक्षा करने के बाद उस समय द्वारका पहुंचे उस समय के ये मधुदेश जब गए तो का वचन है कृष्ण तम पुनः ऐसे ही कृष्ण गए तो गए करके दे आए। बात नहीं आए ऐसी कृष्ण का मिल हुआ फिर उसके बाद में पुनः श्री कृष्ण का दस वर्ष के बाद में बहत्तर वर्ष की लीला होने पर कृष्ण का पुराण ब्रज आगमन साक्षात हुआ वहां पर तो क्रक्षे थे अब ब्रिज में ही करके आए पुनर पुनर्वज आगमन हुआ और पुनर पुनर्वज आगमन होने पर अप्रकट ब्रज में प्रकट को उन्होंने मिला करके एक कर दिया दोनों परकर एक हो गए अप्रकट का परकर और जो प्रकट लीला का परकर था इतिहास इतिहासकरण का जो परकर था वह भी अप्रकट लीला में ही मिलकर के एक हो गया इसके बाद में फिर ब्रिदवासियों का चरित्र है की की कोई नहीं कुरुक्षेत्र बात है ने महाभारत के लिए महाभारत पूर्व ही श्री ब्रिदवासियों को श्री कृष्ण ने अंतर्धान कर दिया ये श्री शिव गोस्वामी ने इस बात को कहीं स्थापित किया का तो बहुत बात हुई, वर्ष में राष्ट्रीय यज्ञ की समाप्ति हुई का समाधान किया इधर राय में जब द्रोपदी ने दुर्योधन का घर आए हुए अक्ति का अपमान कर दिया कुछ भी कहा हो अंधे के अंधा पैदा हुआ कुछ भी ऐसी बात मजाक में भी कह रही हो तो उसका बदला लेने के फिर लौट लिए धुतराष्ट्र को इस बात में के लिए राजी कर दिया कि द्व्यूत स्वभाव और धुतराष्ट्र ने उस करने की अनुरूति और द्व्यूत सभा और द्व्यूत स्वभाव जुआ। और बाद के ते हुआ बारह वर्ष का बर्वास एक वर्ष का तो ये जो भी वो ये तो वो उसके बाद में। अज्ञातरवे वर्ष से लेकर के पांडवगण बंद तेरह वर्ष में। वर्ष बहुत राष्ट्रीय समाप्ति पर राष्ट्रीय की समाप्ति के, के बाद में फिर तेरह वर्ष का जो सो पांडवों के बनवास्ते तो है पिछासी के बाद में पांडव आए पांडवों ने कृष्ण को दूध बना भेजा कृष्ण का मिशन फिर हो गया दुर्धन पाना नहीं पांडवों के राज्य को लौटाने के लिए इंद्रप्रस्थ के राज्य को लौटाने के लिए ऐसी स्थिति में फिर तीन वर्ष लगे कहीं युद्ध के उद्यम करने उस समय सारी बैठाई गई कि तुम मेरे साथ में साथ सब मित्रों को बुलाया गया और तो महाभारत की कौरवों के पक्ष कौरवों की ओर आए बाद के जितने भी राजा थे वे सब युधिष्ठ के पास में आए तो ट्रीटीज में युद्ध की जो संध्या है उन संधियों में तीन वर्ष इस बीच में शांति के प्रयास होकर रहे अंत में कृष्ण ने शांति का प्रयास भी किया वो भी फेल हो गया तब जाकर के कृष्ण लीला जरो उन्यासी नवासी वर्ष की उस समय एटी उस समय एट्टी वर्ष की मांग महाभारत का और महाराणा एक तो के एकादशी युद्ध प्रारंभ होकर के अगर जयंती वहां से युद्ध प्रारंभ होकर और अठारवे दिन दुर्योधन का बध दुर्योधन का बध होने बात है जब गांधारी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र मर नहीं सकता वो बड़ा बलदान है जब तक अपने आंखों से नहीं देखूंगे तब तक मैं भी मानूंगी और जिस समय जावर के युद्धभूमि में देखा उल्लेख आया उस समय दुर्योधन को क्षत विक्षक घायल अवस्था में देखा और पास में कृष्ण पेड़ के पास में है हस रहे हैं तो कृष्ण को देख, देख तो तरह से 36 वर्ष बाद तू भी अपने तो कृष्ण को भी कोई क्यों नहीं कर स्त्री सत्य करने के बाद तो नवासी वर्ष जो है नवासी वर्ष की बात में फिर 36 वर्ष एक सौ पच्चीस वर्ष कुल कृष्ण का उल्धारित किया गया 125 वर्ष के बाद में फिर मौसम लीला में श्री कृष्ण अंतर्धान होकर के विराजान फिर कृष्ण अंतर्धान होंगे और जितना भी पर है वो कृष्ण द्वारका में ही अंतर्भूत होकर के अंतर्धान होकर के राहत परकर के बीच में जो देवताओं के अविष्य अवतार में में आए थे वे देवताओं के का जैसे वे, और वे अपने अपने पर जैसे जैसे में कामदेव का वो कामदेव फिर अपने कामदेव के स्थान पर पहुंच गया सॉरी वे स्वामी कार्तिकेय के, तो तो के, का के वो के के तो कृष्ण पास में में परंतु रहे अवतार्का नष्ट नहीं हुई का था जिसको विश्वकर्मा ने बनाया था केवल जन्म के बाद मूल द्वारा अभी भी अग्रहों को कहीं दर्शन देते हुए मेरा अनुमान तो वो जो देवताओं के कंगड़ थे उनको अलग करने के लिए और उनको कहीं अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण ने की। और की के ये सारे यादव आपस में लड़ करके समाप्त हो गए और कृष्ण भी समाधि में बैठे और आपने अपने नेत्र बंद किए और अपने स्वरूप को छपा तो थी। ये के में जिन में कोई के थी। फिर के थी तो थी। ये तो ये के के के में देवताओं फिर जो मूल हुए, तो समझ अंशेषाम कि स्वप्न देख रूपी श्री गुरु कर सत्य भान आज्ञा जब यहाँ से दौड़ करके जा रहे हैं प्रयाग में गंगा जी में पहुंच के प्रयाग में ही रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपर्म उनकी होगी गंगा प्राप्त वही गंगा प्राप्त करने के लिए बार थे कुछ रुके होंगे तब तक जितने भी महाप्रभु के पास में पहुंचे थे वे सब लोग करके लग चले घटना पहले श्री गुरु गोस्वामी जी ने एक महानादर घटने की योजना की थी जिसमें लीला इनको एक साथ मिलने की बात हुई परंतु अब आगे अब अलग अलग तो हाँ कौन अलग अलग अलग अलग अलग। और आय उतर हरिदास वहां आकर के और श्री गुरु गोस्वामी जी हरिदास के तो थी थी थी थी थी, पर है। करें है, हम तो की जांच स्वभाव ये बल बड़ घंटी होकर के दी जा जो बड़ा जगन्नाथ जी के मंदिर का आगे का जो रथ का जो मार्ग है सड़क का उस पर नहीं जाए कभी आना हो तो ये दूर होकर के ये विचार करते हुए कि इस मार्ग जगन्नाथ जी की सेवा जाते हैं कहीं मुझे अधम का शरीर स्पर्श हो गया तो मैं अपराधी नहीं बताऊ जगन्नाथ जी की मर्यादा सेवा भी मर्यादा उसमें कहीं बाधा निकला जाए समाज दर्शन करने के लिए ऊपर भी चाहिए द्वार से ही केवल दर्शन करके दूर से ही जगन्नाथ जी के चक्र राज उनका दर्शन करके वहीं से प्रणाम कर रथ यात्रा के अवसर पर जब, जब जगन्नाथ जी कृपा करके पारे रथ में स्नान के अवसर पर उस समय भगत दर्शन कर चढ़ करके बाईस भगत या चढ़ करके फिर ये दर्शन जगन्नाथ जी को ऐसी हरदास ठाकुर ने बड़ी कृपा की तुम ये आश्चर्य प्रभु हो पाए और कह रहे हैं कि महाप्रभु ने उससे पहले ही आदेश दिया था कि तुम यहाँ पर आओगे ये बात पहले कहती थी तुम मेरे वास्तव देख प्रभु तो हरिदास देखी महाप्रभु का एक नियम है के करके, करके, से मिलने आते। और फिर हरदास हरिदास की कुटिया पर होकर के तब लौट करके वे गंभीरा आता तो जगन्नाथपुरी से पहले जाते हैं हरदास ठाकुर हरिदास ठाकुर से लौट करके आते हैं फिर अपने महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु गए। हरदास हरदास ने आलंगन किया। कहने को रूप आपको कर ने किया। श्री कर रहे उस समय रूप का आलिंगन किया हरदास नया एक स्थान और उस समय महाप्रभु हरदास के साथ थे। हरदास महाप्रभु और श्री रूप गोस्मी तीनों के तीनों एक स्थान में बैठे गोष्टी कर है, पुछ रहे हैं सनातन की जब वार्ता पूछी रूप कहे देखे ना तात् न होने सनातन कहा है महाप्रभु ने पूछा तो रूप कहने मैंने उनको देखा नहीं दे है सनातन को स्वामी को समय विशेष कैसे कर दिया और से कहा तुम तो नहीं जा सकते हो आम गंगा पथे आयो तो राहित सनातन गोस्वामी किसी तरह से उत्कोच देकर के मुस्त दे करके कर जेल से छूटे महाप्रभु से मिले महाप्रभु से दो महीने काशी में सत्संग हुआ फिर सनातन गए हैं वृंदावन और रूप गोस्वामी जैसे वृंदावन से चलने महाप्रभु से मिलने के लिए तो दोनों तो क्रॉस गोस्वामी वृंदावन महाप्रोस्वी मिला रूप पहले में कम चले थे महाप्रोव से मिलने रास्ते में भी मिले इसलिए नहीं कि सनातन गोस्वामी तो आ रहे हैं जंगल के रास्ते से और रूप गोस्वामी जी चाह रहे हैं ये सो दोनों के रास्ते में भी कहीं दोनों आमी गंगा पथे आये राम ते दे राज श्री कह रहे हैं कि महाराज में गंगा जी के किनारे किनारे आया हूं और श्री सनातन गोस्वामी राजमार्ग से आए हैं इसलिए वे, वे मैं गंगा जी किनार गंगा जी के किनारे आया हूँ और वे राजमार्ग से गए इसलिए हम की महापुरुष ये गंगा जी के किनारे किनारे आए थे राजमार्ग से राज से गए सनात राजे इसलिए दोनों की पेट नहीं हो पाए प्रयागेश मैं जब प्रयास में पहुंचा तब मैंने सुना था कि श्री सनातन वृंदावन गए हैं और कर। ने अनुपम की प्राप्ति उसका निवेदन किया अब ये जो लीलाएं हैं ये चेतन भारत में भी वर्णन की गई पर वो तो उठे कर्म नहीं बैठता वहां पर उल्टी सीधी है आगे पीछे है जिसे कम नहीं बैठता जहां पर इतिहास का जो क्रम है वो इतिहास का क्रम बिल्कुलता है, है जैसे तो तो श्री गुरु गोस्वामी जी के साथ में जैसे सत्संग होता है और श्री गुरु गोस्वामी उनकी कार्विक को श्री महाप्रभु कुश्चर कुहांत नविन बोलो वृंदावन धाम इलाय गोविन्द जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद ने जय श्री राधा रमण हरि कृष्ण श्री राधा रमण हरि कृष्ण दयालु और रहमशील